पवित्र आत्मा की शक्ति अब्दुल बहा ने कहा बाहाउल्लाह की शिक्षा में यह लिखा है केवल पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा ही मनुष्य उन्नति कर सकता है क्योंकि मानव की शक्ति सीमित है और दिव्य शक्ति असीम इतिहास के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सभी वास्तविक महान व्यक्ति मानव जाति के उपकारक जिन्होंने लोगों को भलाई से प्रेम और बुराई से घृणा करना सिखाया और जो सच्ची प्रगति के कारण थे उन सबने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरणा प्राप्त की ईश्वर के सभी अवतार विद्वत्तापूर्ण दर्शनशास्त्र की पाठशालाओं में शिक्षा पाकर उत्तीर्ण नहीं हुए निस्संदेह प्रायः वे साधारण वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे और प्रकट रूप से संसार की दृष्टि में अशिक्षित तथा अनजाने महत्वहीन व्यक्ति थे यहाँ तक कि कभी कभी पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे जिस वस्तु ने इन महान व्यक्तियों को अन्य लोगों से ऊंचा उठाया और जिसके द्वारा वे सच्चाई के शिक्षक बन सके वही थी पवित्र आत्मा की शक्ति इस शक्तिशाली प्रेरणा के कारण मानवता पर उनका बहुत अधिक और गहरा प्रभाव पड़ा इस दिव्य प्रेरणा के अभाव में विद्वानतम दर्शन शास्त्रियों का प्रभाव भी तुलनात्मक रूप में महत्वहीन होता है चाहे उनका ज्ञान कितना ही वृहद और विद्वता कितनी ही गहरी क्यों न हो उदाहरण स्वरूप प्लेटो अरस्तु पिल्नी तथा सुक्रात की असाधारण बुद्धि ने लोगों को इतना अधिक प्रभावित नहीं किया है कि वे उनकी शिक्षाओं के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दें जबकि दूसरी ओर उन साधारण लोगों ने मानवता को ऐसी प्रेरणा दी कि उनके मुख से निकले शब्दों के अनुमोदन हेतु हजारों लोग हंसते हंसते शहीद हो गए क्योंकि इन शब्दों को ईश्वर की दिव्य आत्मा की प्रेरणा प्राप्त थी जुदा तथा इसराइल के अवतार एलिजा जेरिमिया ईसाया और एजकील सभी वैसे ही साधारण व्यक्ति थे जैसे कि ईसामसी के पटशिष्य ईसा का मुख्य पट्टशिष्य पीटर अपनी पकड़ी हुई मछलियों को सात भागों में बांट देता था और प्रतिदिन एक भाग का उपभोग कर जब वह सातवें भाग पर पहुंचता था तो वह जान जाता था कि वह सैबत दिवस विश्राम दिवस है इस पर विचार कीजिए और फिर उसके भविष्य की पदवी का ध्यान कीजिए कितना बड़ा गौरव उसे प्राप्त हुआ क्योंकि दिव्य आत्मा ने उसके द्वारा महान कार्य करवाए हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा एक शक्तिदायक तत्व है जो कोई भी यह शक्ति प्राप्त कर लेता है वह अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करने के योग्य बन जाता है इस पवित्र आत्मा के बिना महान दार्शनिकों के जीवन भी शक्तिविहीन है उनकी आत्माएं जीवनहित हैं उनके हृदय मृत जब तक उनकी आत्माओं में पवित्र आत्मा के श्वासों का संचार नहीं होता वे कोई भला काम नहीं कर सकते दर्शनशास्त्र की कोई भी प्रणाली लोगों की प्रथाओं तथा आचरण को कभी भी बेहतर नहीं बना सकी दिव्य आत्मा के प्रकाश से रहित ज्ञानी दर्शनशास्त्री प्रायः निम्न कोटि के आचरण के लोग रहे हैं अपने सुंदर वाक्यों की वास्तविकता की घोषणा उन्होंने अपने कर्मों द्वारा नहीं की आध्यात्मिक दर्शनशात्रियों तथा अन्य लोगों के बीच अंतर स्वयं उनके जीवनों द्वारा प्रदर्शित होता है आध्यात्मिक शिक्षक अपना विश्वास स्वयं अपनी शिक्षा में दिखाता है वह स्वयं वही होता है जिसकी सिफारिश वह अन्य लोगों से करता है पवित्र आत्मा से भरपूर एक साधारण सा अनपढ़ व्यक्ति इस प्रेरणा से वंचित किसी अत्यंत कुलीन महापंड व व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है वह व्यक्ति जिसकी शिक्षा दीक्षा दिव्य आत्मा द्वारा होती है उसकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए समय आने पर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप दिव्य आत्मा के जीवन द्वारा जानकारी प्राप्त करें ताकि आप दूसरों की शिक्षा दीक्षा का साधन बन सके एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन तथा उसकी नैतिकता स्वयं ही उसके जानने वालों के लिए शिक्षा का कारण होते है? स्वयं अपने सीमा बंधनों का विचार मत कीजिए केवल गौरव के राज्य राज्य के कल्याण को ध्यान में रखिए अपने पटशिष्यों पर ईसामसी के प्रभाव का ध्यान कीजिए और फिर संसार पर उनके प्रभाव का विचार कीजिए शुभ समाचारों के प्रसार में इन साधारण लोगों को पावन आत्मा की शक्ति प्राप्त थी आप सब भी देवी सहायता प्राप्त कर सकते हैं जब ईश्वर की दिव्य आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता हो तो कोई भी क्षमता सीमित नहीं रह जाती धरती को जीवन के स्वयं अपने में कोई गुण प्राप्त नहीं जब तक वर्षा और धूप द्वारा वह उपजाऊ नहीं बन जाती तब तक वह सूखी और बंजर पड़ी रहती है फिर भी धरती को अपनी आयोग्यता पर शोक करने की आवश्यकता नहीं ईश्वर आपको दीर्घायु करें दिव्य कृपा की वृष्टि तथा सत्य के सूर्य की गर्मी आपके जीवन की बगिया को फलफूल से भरपूर करे ताकि उत्कृष्ट सुगंध और प्रेम से भरपूर अनेक सुंदर फूल प्रचुर मात्रा में खिल उठें स्वयं अपने सीमित अहम स्वार्थ के बारे में विचारों को त्याग कर अपनी दृष्टि अनंत ज्योति की ओर लगाइए केवल तभी आपकी आत्मा को सर्वमहान आत्मा की दिव्य शक्ति तथा अनंत कृपा के आशीर्वाद का भरपूर भाग मिलेगा इस प्रकार यदि आप पूरी तरह तैयार रहेंगे तो आप मानव संसार के लिए एक ज्योतिर्मय ज्वाला के समान बन जाएंगे मार्गदर्शक तारे बन जाएंगे फलों से लदे पेड़ बन जाएंगे जो कृपा के सूर्य की चमचमाती धूप और सुषमाचारों के असीम वरदानों द्वारा इसके अंधकार और दोहखों को प्रकाश और आनंद में परिणित कर देंगे यह अर्थ है पावन आत्मा की शक्ति का और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इसकी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो